पुराण दुग्ध संहिता इस प्रकार देवताओं के वहां रहते हुए बहुत दिन बीत गए तब उन सब ने गिरराज के पास सप्तर्षियों को भेजा सप्तर्षियों ने हिमवान और मेणा से समयोचित बात कहकर उन्हें समझाया परम शिव तत्व का वर्णन किया तथा प्रसन्नता पूर्वक उनके सौभाग्य की सराहना की मुने उनके समझाने से गिरिराज ने बारात को विदा करना स्वीकार कर लिया तत्पश्चात भगवान शंभु यात्रा के लिए उद्यत हो देवता आदि के साथ शैलराज के पास आए देवेश्वर शिव देवताओं सहित कैलाश की यात्रा के लिए जब उद्यत हुए उस समय मेना उच्च स्तर से रोने लगी और उन कृपा निधान से बोली मेना ने कहा कृपा निधे कृपा करके मेरे शिवा का भली भांति लालन पालन कीजिएगा आप आशुतोष हैं पार्वती के सहस्त्रों अपराधों को भी क्षमा कीजिएगा मेरी बच्ची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 ऐसा कहकर मेनका ने अपनी बेटी शिव को अपनी बेटी शिव को सौंप दी और उन दोनों के सामने ही उच्च स्वर से रोती हुई वह मूर्छित हो गई तब महादेव जी ने मेनका को समझाकर सचेत किया और उनसे विदा ले देवताओं के साथ महान उत्सव उत्सवपूर्वक यात्रा की वे सब देवता अपने स्वामी शिव तथा सेवक गणों के साथ चुपचाप कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थित हुए वे मन ही मन शिवा का शिव का चिंतन कर रहे थे हिमाचलपुरी के बाहरी बगीचे में आकर शिव सहित सब देवता हर्ष और रुस्सा के साथ ठहर गए और शिवा के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे मनीष्वर इस प्रकार देवताओं से शिव की श्रेष्ठ यात्रा का वर्णन किया गया अब शिव की यात्रा का वर्णन सुनो जो अब शिवा की यात्रा का वर्णन सुनो जो विरह व्यथा और आनंद दोनों से संयुक्त है